अशियाम प्रतिज्ञायाम हेतु आहुद्धि क्षयातिशयुक्त अब सबसे पहले कहने जा रहे हैं इसमें यत वैदिक उपाय जिस कारण से वैदिक उपाय क्या है अविशुद्धि युक्त है क्षय से युक्त है अतिशय से युक्त है अतएव दृष्टव इसी कारण क्या दृष्ट का मतलब तेन तुल्यम दृष्टवत तेन तुल्यम क्रिया चेतवती इसे वति प्रत्यय होता है और दृष्टि अव्यय बन जाता है इसलिए कहा होगा जथा दृष्टि न तुल्यम दृष्टा जो दृष्ट है वो भी क्या है अभिशुद्धि युक्त है क्षयुक्त है और न्यूनाधिक होता है तदवत अनु अनुश्रविक में भी है इसलिए यहाँ पर दृष्टिवध लिखा तेन तुल्यम क्रिया चेदवत क्योंकि तो क्रियागत जब तौल्य होता तब तो व्ती प्रत्यय होता और वत्यंत क्या जाते हो जाते हैं अव्यय हो जाते हैं इसलिए एक विभरण मतु प्रत्यांत दृष्टवान लिखना चाहिए क्या है अब इसलिए उन्होंने कहा कि यथ वैदिक उपाय क्या है अभिशुद्धि क्षयाध युक्त अतष्टवध सबसे पहले वो शुरू करें कि अभिशुद्धि अर्थम आहा अभिशुद्धि क्या चीज है पहला विशेषण क्या है अभिशुद्धि अभिशुद्धि क्या चीज है तो सोमादिग पशु बीजादिव साधनता जो सोम याग में पशु का वध करना और उसके द्वारा एक की संपन्नता साधन है यह जो साधन है ये क्या है हमारा अभिशुद्धि से युक्त है साधन क्या है हमारा अभिशुद्धि से युक्त है एता बता दूसरा आगे फिर बताए कैसे कैसे साधन से युक्त है तो स्वयं आगे लिखने वाले है अपने आचार्य का वचन देंगे यद्यपि उसमें अलग अलग हैं कुछ लोग कहते हैं कि जब पशु सोमी या गह में बध होता है तो वहाँ पर एक जगह आया भूति में कि उसके प्रायश्चित के लिए एक इष्टी होती है कुछ लोग कहते हैं कि उस प्रायश्चित के लिए इष्टी नहीं होती है क्यों वहाँ पर यदि कोई गलती से कोई दोष हो जाता है पशु आदि के अंगों के निकालते समय उस दोष की निवृत्ति के लिए स्टी होती है एक तो उन्होंने दल लिखा है मंगला मंगलाचरण में नीचे होती में कि जैसे वहाँ पर पशु याग से पूर्ण तो होता है परंतु क्या होता पाप लगता तिवृत्त एक स्टी होती प्रायश्चित स्टी तो होती है तो कुछ लोग मीमांसक कहते हैं उसका या जो लिखा है उसका ये तात्पर्य नहीं है कि पशु हिंसा जन्म कोई दोष है अपने तो पशु की हिंसा अर्थात अंगों की निकालते समय कोई अंग निकालने में तुटी हो गयी तो उस दोष की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित स्टी है क्या है यदि प्रायश्चित यदि दोष ना लगे तो प्रायश्चित विधान क्यों किया गया इसका मतलब अब है कि यज्ञ में पुण्य तो होगा परंतु जो पशु बध निमित्त तक हिंसा का निमित्त दोष लगेगा तो उसको तो क्या करना चाहिए एक स्टी करना चाहिए उसमें एक हमन विशेष का विधान किया गया है तो उन्होंने कहा कि इसके लिए नहीं है इसमें जो अंग आदि के निश्रण करने में कोई हमसे त्रुटि हो गई उसके लिए हो, उसके लिए ये विधान है दोनों पक्ष अलग अलग हैं ये जो दे रहे हैं ये सीधे सीधे वो लगता है कि वही पक्ष ले रहे हैं कि यह पशु के वध करने पर कोई दोष लगता है उस दोष के लिए क्या कोई प्रायचित विधान है इसीलिए उनके आचार का इसीलिए अभिशुद्धि युक्त है क्या है अभिशुद्धि युक्त यही पक्ष लेकर चल रहे है इसीलिए कर रहे हैं सोमादि यागस्य जो सोम में आग है उस सोमयाग में, में अलग अलग तीन चार दिन का होता है अलग अलग पशु बंद होता है तो उसी कह रहे हैं सोमादि से वो क्या पशु से आ, अजा पशु लिया जाता है तो पशु बीज आदि बद साधनता माने पशु के जो हिंसा बीज आदि जो बद रूप जो पाप जनक जो कर्म है नीचे लेखते है उससे साध यज्ञ है सोमयाग इसलिए क्या है अभिशुद्धि से युक्त है ये क्या है शुद्धि से युक्त इसलिए इससे हमको क्या नहीं हो मिल सकता है माना जा जो कर्म आसय प्रचय इससे हमको अत्यंतिक दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती इसमें क्या प्रमाण है कि यह अभिशुद्धि क्षयाति से युक्त है तो लिख रहे हैं स्वयं, स्वयं इसी आचार्य के ग्रंथ का उल्लेख कर रहे है क्या कहने जा रहे है तथा इस्म भगवान पंचशिखाचार्य यथा आह पंचशिखाचार भगवान पंचशिखाचार ने कहा है क्या कहा है तो यहाँ लिखने जा रहे हैं है स्वल्प शंकर परिहार इति इसका भी अर्थ करने वाले हैं माने शंकर का मतलब होता है आप लोग जानते अन्नत्र परस्पर अत्यंता भाव समानिक धर्म यो एकत्र संकरा जाति के बाद जो क्षय होते हैं तो पहला क्या है संकरो नवस्तिति पहला क्या व्यक्ति रेद तत्ल्यम आगे असंकरो था नवस्त रूप हानि संबंधा जाति बाधक संग्रह ये जाति बाधक क्षय हैं उनमें एक जाति का बाधक संकर दोष होता है जो संकर दोष ये कहता है कि अन्य मन परस्पर अत्यंता भाव समान आदि धर्म एकत्र जब समावेश हो जाएगा तो संकर हो गया जैसे कोई व्यक्ति है एक ब्राह्मण है एक क्षत्रिय है तो ब्राह्मणत्व अभाववती, जो कौन हो गया और क्षत्रियवा भाववती जो ब्राह्मण और छत्री दोनों से मिली जो संतान है वो क्या कहलाएगी शंकर कहलाएगी क्योंकि ब्राह्मणत्व तो का भी उसमें अभाव है और क्षत्रियत्व तो का एकत्र उन दोनों का समावेश करना चलना चल रहा है इसलिए शंकर दोष जाति का बाधक है इसलिए ना उसे हम ब्राह्मण ही नहीं मान सकते हैं छत्री ही मान इसलिए उसकी एक अतिरिक्त जाति बन जाती है क्या हो जाती है ऐसे जाति बनते बनते लाखों जाति है यदि गणना करेंगे तो क्योंकि तो तो जिस अब उस पर कोई विकृति आई उसकी जो संतान हुई उसने में कोई वर्ण संक्रत आए तो फिर एक और नया होगा उसमें कोई एक आए तो और नया होगा उसमें कोई आए और नया होगा ऐसा ऐसा ऐसा होते होते बहुत दूर तक यह प्रपंच चलता है तो इसी प्रकार यहाँ पर उस यज्ञ से अधर्म और वहीं पर दान पूर्ण आदि से धर्म तो धर्म अधर्म दोनों का एकत्र समावेश हो रहा है पशु के माध्यम से इसलिए इसमें का स्वल्प संकर थोड़ा सा संकर है उसके परिहार के लिए कुछ न कुछ क्या होगा आपको करना होगा या तो सहन करना पड़ेगा जिसे कहते हैं कि कई जगह मास में आता है कि इसे कोई मछली लाने जाता है तो मछली कोई यदि बनाएगा तो उसमें कांटा है उसके जो पत्ते हैं जो पंखा है वो तो लाएगा लाकर उनको हटाएगा तब न करेगा तो उसी प्रकार यदि पशु याग करेगा तो पशु याग इसे थोड़ा पाप भी होगा परंतु पुण्य अधिक होगा वो कहता पूर्ण भी क्या करता है उस पाप को कोई नष्ट कर देता है तो उसके लिए प्राचीन भी दान करेगा तो स्वल्प महद सुख के लिए स्वल्प सुख दुख सहन करने में क्या दिक्कत है इसे लोक में प्रसिद्धि ही है इसीलिए पहले सी कह रहे हैं यथा तथा अच्छा भगवान पंचशिखाचार्यहा पंच सिखाचार्य पंच सिखा ने क्या कहा तो बताने जा रहे है क्या एवं इति स्वल्प संकर सप्रत्यवर्श उसका स्वयं अर्थ करने जा रहा है क्या है स्वल्पाह ज्योतिषोमादि जन्मना प्रधाना से माने दो प्रकार के अपूर्व होते बोलते अंगा पूर्व एक पूर्व तो उन जो में की सहायक जो यज्ञ है वह जो अंग यज्ञ उनको बोलते उपकारक उनसे एक होता अंगापूर्व अब फिर जब पूरा यज्ञ संपन्न होगा उससे होगा एक प्रधानापूर्व तो अंगापूर्व पूर्व प्रधाना प्रधान जो है यज्ञ उसके अपूर्व के वो सब क्या है? सहायक है जो सहायक हैं, इसे नौकर किसका उपकार राजा का उसी प्रकार जो अंगा पूर्व है वो क्या कराते हैं महापूर्व के जनक है माने सहायक हैं, इसीलिए इन्होंने लिख दिया कि ज्योतिष ओमादि जन्मना माने ज्योतिष ओमादि जायमान जन्मना जन्य प्रधाना, प्रधाना पूर्व से जो प्रधान पूर्व है पशु हिंसा जन्मना अनर्थ हेतुना अपूर्वे वह जो प्रधान अंग पूर्व है वह जो बीच बीच में जो अंग हुए पशु आदि का बद इन अनर्थ हेतु अपूर्वों से वह युक्त है तृतीय है न मैंने प्रधानसा अनर्थ हेतु ना अब माने जो अनर्थ का हेतु कौन हुआ पशु हिंसा दि जन जो अपूर्व वो अपूर्व क्या है हमारा अनर्थ का हेतु है उस अनर्थ हेतु रूप अपूर्व से प्रधान अपूर्व का संबंध है ये प्रधान अपूर्व हुआ पूर्ण आत्मक पुण्यात्मक ये हो गया पशु हिंसा जन अनर्थ का जो हो गया अधर्मात्मक इसलिए दोनों एक जगह मिल गए तो कौन दोष आ गया स्वल्प शंकर कुछ इसमें शंकर दोष आ रहा है अतः तो क्या करना चाहिए सपरिहार मनुष्य तो क्रियतापी प्रायश्चित परिहार परिहत शक्य कितने प्रायश्चित मन किया प्राय मन वही परिहारेण सह सपरिहार मन कितने प्रायश्चित उसे परिहार किया जाए ये कहना कितना प्रायश्चित किया जाए उस पर कहना अथ प्रमादता प्रायश्चित नित प्रधान कर्म विपाक समय स विपच्यते तथा असौ अन सूते प्रत्यमर प्रत्यमर से वर्तते अत प्रमादता जो प्रमाद से की गयी वस्तु तो उसका तो प्रायश्चित तो होता है लिखा है प्रमाद हो गया गलती हो गई तो क्या कर लीजिए प्रायश्चित कर ली वही कहने जा रहा है प्रमादता किम करता प्रमाद माने आलस्य बधात अनवधानता बसात यदि कोई गलती हो गई तो प्रायश्चित नानुष्ठित ना अर्थात आपने यज्ञ तो किया अय्ञ करते करते थक गए कौन इस पशु बध का प्रायश्चित करे ऐसा कहना चाह रहे आलस्य आ गया अब आप पशु जो जन्म जो हिंसा हिंसा निवृत्ति की जो इष्टि है प्रायश्चित इष्टि यदि नहीं की तो तो जब तक वो अपूर्व रहेगा तब तक ये पाप रहेगा उसके साथ में उसे सहन करना ही पड़ेगा वही कहने जा रहे हैं प्रमादता आलस्यात्म प्रायश्चित ना अनुष्ठित माने प्रायश्चित का अनुष्ठान नहीं यदि प्रमाद प्राय नाचरित आचरितम माने ना अनुष्ठितम यदि प्रमाद के कारण आलस के कारण यदि आपने उस प्रायश्चित का अनुष्ठान नहीं किया तरी प्रधान कर्म विपाक समय जब ज्योतिष टोम का विपाक माने फलोन्मुख काल में जब वह ज्योतिष का जो प्रधान अपूर्व था जब हमारा मतलब शरीर पूर्व होगा जो त्वर काम व्यक्ति का उसे समय वो फलोन्मुख होगा जब फलोनमक होगा वह कुछ न कुछ आधार में से युक्त रहेगा वही कहने जा रहे हैं कौन प्रधान कर्म विपाक माने प्रधान कर्म हुआ ज्योतिषोम उसका कर्म विपाक माने फलभूत जो स्वर्ग भोग काले माने उसका विपाक होना स्वर्ग का फल निलाना तो जिस समय पर ज्योतिषाम ज्योतिषोम या का जो फलभूत जो स्वर्ग हुआ उस भोग काल में सराख्या जो प्रत्यवाय एक शंकराख्य नाम का एक प्रत्यवाय है वह अप्रत्यवाया विपच्य ते फलोन्मुखो भवती उस समय फल देना वो भी शुरू करेगा पाप प्रत्यवाय कहते हैं पाप का ये कई प्रकार के अलग अलग पाप हैं ये शंकर नाम का प्रत्यवाय है क्या है अलग अलग आप जब साथ पढ़ेंगे तो कौन पाप का क्या नाम है हजारों नाम है इसलिए क्या का भ्रूण हत्या पाप का कितना है उसका तो कोई प्रायश्चित ही नहीं है अलग अलग सबके अलग अलग विधान है इसीलिए कहना वो है प्रायश्चित तो मरणान्त है जिसे कहे शराब पान का प्रायश्चित लोग कहते तो खोजती हुई शराब को पियो तो मरे ही जाएगा उसका तात्पर्य मर ही जाना है क्या होना है मरी जाना तो ऐसे ही प्रायश्चितों का विधान है कि उनको पढ़ने से आदमी वो गलती न करे तात्पर्य इसी में प्रायश्चित का विधान किस लिए है ये कि करो फिर प्रायश्चित करो अर्थात जब आदमी ये सब जानेगा तो गलती नहीं करेगा भाई सजा सरकार ने बनाई है किस लिए की कि यह देख करके लोग घबरा जाएं, गलती ना करें। अब उसका लोग उल्टा करने लगते हैं। जब होगा देख लिया जाएगा यही सब शास्त्रों का जो संकेत कल युग में ऐसा मतलब हो कि वो सब चेतावनी दे रहा की आप होशियार हो जाए जब ऐसा होना है तो क्या होगा वही बात है इसीलिए उन्होंने कहा क्या नाम है शंकराख्य प्रत्यवाय है मन कदा विपच्य से प्रधान कर्म विपाक समय प्रधान कर्म कौन हुआ ज्योतिषोम जब वह फलोन्मुख होगा फल देगा स्वर्ग भोग काल में संगाख्य भवति फलोन्मुखी फल देना तथापि एवं सति मन ऐसा हुआ जो जा हमारा जरा ने क्या हुआ यद अनर्थम श्रूते अशोमन हिंसा जन्या पशु पशुध हिंसा जन्य जो अधर्म हुआ वो यावत पर्यतम अनुरादि भय रूपम आता नाम का राक्षस आएगा ऐसा भय रूपम सूते माने सुई अभिशभी सूते क्या होगा महात्मा ने पद में सूते हम्म आ हाँ तो वही कहेंगे यहाँ पर सूते माने उत्पादी तावत पर्यंत प्रत्यमर सवश्य सहनीय प्रत्यवर्ष शब्द का अर्थ है था था, सहन करना ही पड़ेगा जब तक वो अनर्थ देगा उस अनर्थ को आपको सहन करना उसको नाश क्यूँकी प्राचित तो आपने किया नहीं तो नष्ट तो हुआ नहीं तो वो तो सहन करना ही पड़ेगा अथा भोग से ही अब जाएगा अतः अप्रत्यवर अर्थ किया सप्रत्यवर सवश्य सहनीय शंकर जन्यम दुखम अवश्य भोक्तव्यम जो वह शंकराख्य जो हमारा क्या हुआ प्रत्यवाय हुआ उस प्रत्यवाय से जन्म जो दुःख है उसका अवश्य ही भोग करना पड़ेगा इसलिए कह रहा है प्रत्यवाय शब्द का अर्थ क्या है सत्यवमर्थ शब्द का अर्थ क्या है तो कह प्रत्यवर्ष अर्थ सहिष्णुतया स वर्तते मान सहिष्णुतया वर्तते ही प्रत्यमर शब्द का अर्थ हुआ सहेषणता और उसके साथ साथ हो जाएगा सत्यमर समान सहन करना क्या सहन करना जब तक वो अनर्थ पैदा करेगा कौन शंकर जो प्रत्यवाय तो उसको उसके दुख को आपको सहन ही करना पड़ेगा क्यों सहन करना पड़ेगा क्योंकि परमाद से आपने क्या नहीं किया प्रायश्चित नहीं किया यदि प्रायश्चित कर दिया होता तो यह स्थिति नहीं हुई होती अतः अवश्य में कर्तव्य अब उसमें दो शब्द है प्रत्यवर सेना अब उसमें एक विपत्ति पहले होने के प्रत्यवर सेना सहिष्णुता सा वर्तते उसमें प्रत्यवर्थ में जो मर्स मृष धातु है उसका वित्पत्ति कर रहे हैं क्या है माने स्पष्ट कहते मृत्यंते ही पूर्ण सम्भारोपनीत स्वर्ग सुधा महा ह्रदा क्या लिखा हमा ह्रदा दे अवगा कुशला पाप मात्रोपादिताम दुख बन्नी कणिका मृत्यंते बड़ी सुंदर कह रहे हैं मृत्यंते शब्द का अर्थ कितना सुंदर कह रहे हैं वैदिक पौराणिक क्या लिखा है ग्रसित द्योतनाता ही शब्द कह रहा है जो वैदिक और पौराणिक है उस जग ग्रसित युक्त है अर्थात पूर्ण पुंजोपनीत माने पुण्य से उत्पन्न कौन हुआ स्वर्ग हुआ उपनीत माने जन्म संभार कार्त किया है समुदाय माने पुण्य पुंजोपनीत जो स्वर्ग जो सुख क्या हुआ हमारा वही कहना है पूर्ण सम्भारोपनीत माने पुण्य संभार माने समुदाय उससे उपनीत माने जन्म जो कौन चुआ स्वर्ग सुधा कर दिया स्वर्गा सुख मय जो, माने अम्रत, अम्रत जो सुधा माने अमृत उस अमृत जो सरोवर है सुधा माने होता तालाब महारद माने बहुत बड़ा तालाब उसके अवगाहन करने वाले जो गए हैं उसमें आनंद लेने वाले हो गए जो याग करके गए जीवन सब वही कर अवगाहन वो अवगाहन करने कुशलाहा यह इंद्रादया कौन कुशल इंदिरा तेपी हिंसा जन पापीना पापी देवा जनिताम संग्राम आदि रूपाम दुख वन्य खाम वृक्ष वो यहाँ सब कुछ करके बन गए स्वर्ग में गए वहाँ पर देवता असुरु आ गए देवा से संग्राम करने लगे तो उससे दुख हुआ कि सुख हुआ लोगों को दुख हुआ। यही वो किसका कारण हुआ जो यहाँ पर गलती से प्रायश्चित नहीं किया पशु किया उसी जायमान जो शंकरा प्राय प्रत्यवाह उसे प्रत्यवाय नहीं किया इसलिए वहाँ जाकर स्वर्ग में भी जाकर दुख भोगना पड़ा किनको भोगना पड़ा माने इंदिरादी को जितने कुशल हैं, मैं जो अमृत पान करने में अत्यंत कुशल हैं, उनको भोगना पड़ा तो किमुत अस्माकम कागति जब इतने बड़े बड़े लोग जब भोग रहे हैं तो कहना चाह रहे हैं हमारी क्या गति तात्पर्य इसमें है नहीं निंदा निंदा तुम प्रवृत्य अपितुम विधेय माने निंदा का निंदा में तात्पर्य नहीं होता इसे किसी ने कहा अयम बाल महान योग्य तो ये लड़के सोचे कि हम लोग मूर्ख है इसमें तात्पर्य नहीं है क्योंकि इनका शिष्य साथ में बैठा है तो इनकी प्रशंसा करने से उसकी प्रवृत्ति होगी होगी क्या नहीं मतलब होता है तो यही तात्पर्य होता है रहने के आदने सर्वे मूर्खा परंतु यहाँ केवल कहना कि अन्य को ना कहकर उनका ना कहना इनके लिए स्तुति है ना कहना ही क्या उनकी और कह दिया तो कोई हो नहीं पाएगा उसी प्रकार यहाँ जो देवता जो इंद्र आदि का जो उन्होंने प्रसंग लाए उनकी जो हुआ दुख बन्नी कणिकां एक दुख रूप बन्ही का कण है वहाँ पर उसको क्या करते है पाप मात्र उपादितम व तो पाप कौन सा हुआ जो प्रत्यवाय आपन का उसका प्रायश्चित नहीं किए थे उस पाप से उत्पन्न जो दुख बन्न कणिक अवगाहिना पी मृश्यंती वो भी उसको भोगते हैं सहन करते हैं मृत्यंते सहंती प्रसिद्धम ये तथा यह लोक में प्रसिद्ध देवासुर संग्राम वो कहा से आया उनको स्वर्ग में जाकर दुख कहाँ से आया जो स्वर्गकार सुख ही है तो दुख कैसे आया इसका मतलब है वह जो संगाम दुख जनक अन्यथान प्रत्याम कल्पना करेंगे कि तत्त तत जो पशु आदि याग है उनसे कोई न कोई क्या होता है अधर्म जरूर होता है क्या होता है इसीलिए वहाँ जाकर भी वो सुख शांति से नहीं रह पाए कुछ न कुछ उनका हुआ वही कहना आता अवश्यम संकरजन्यम दुखम सहनीयम इसका मतलब हुआ शंकराक् जो दुख उसको अवश्य ही सहन करना पड़ेगा अथवा कहा इतना छोड़ दो सहन नहीं करते छोड़ दो उसके लिए है कुशल इतने कुशल लोग जल्दी सब नहीं छोड़ते हैं वो करते रहते हैं कहते तो थोड़ा बहुत दुख रहता है ये बुद्धिमत्ता ऐसी नहीं होता नहीं तो पढ़ाई करना सुबह जगना करना है तो छोड़ ही दो तो कष्ट हो रहा है वही कह रहे हैं जो बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं थोड़े स्वर्ग के लिए अपकर्ष अल्प वो सहन कर लेते क्या कर लेते हैं बड़ी सुंदर पंक्ति रहे हैं कुशलम में बहूनि बहुनी, बहुनी अदस्ती यम अवापम गता स्वर्ग अपकर्ष अल्पम कर थोड़ा करेगा तो कर लेगा हमको क्या दिक्कत है सहन कर लेंगे वही कह रहे हैं अल्पम शंकराख्य जो कुशल महत्वपूर्ण कर्मणा अपकर्षाय प्रक्ष न आलम न पर्याप्त वो महान अपकार अपकर्ष जो पुण्य है उस पुण्य में या थोड़ा सा जो अधर्म है वो अपकार नहीं कर पाएगा उसको हम क्या करेंगे भोग के हटा देंगे थोड़ा तो सहन कर लेंगे अर्थात अल्प दुख भयिन महत् सुखम न्याजम याज्ञा लोग कहते हैं थोड़े से दुख के लिए इतना अनंत काल तक सुख मिलने वाला है उसको नहीं छोड़ना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए छोड़ना नहीं चाहिए इसलिए कह रहे हैं नच अतः याग आदि अभी शुद्धिक्षय युक्त तो हो गया अब उनपा आशंका कह रहे हैं भैया वहाँ लिखा है पहला वाक्य न मा हिंसा सर्वभूतानी दो वाक्य है और एक वाक्य अग्निशोमीयम पशुमालभेत माँ वहाँ अलग अलग याग में अलग अलग उन सब पशुओं को नाम रखा जाता है तो अग्निशोमी नामक जो पशु है उस पशु का आलभन आलभन माने उसके अंगों को निकालना ही है ऐसा एक श्रुति कह रही है और एक श्रुति माने ब्राह्मण भाग मंत्र भाग में सब नहीं है माही सर्वभूतानी यह सामान्य वाक्य है और अग्नि पशु मालभित यह विशेष वाक्य है तो नियम एक सामान्य शास्त्र होता है एक विशेष शास्त्र होता है हम लोग जैसे व्याकरण पढ़ाएंगे तो व्यापक धर्म छिन्न उद्देश्य शास्त्र सामान्य शास्त्र व्याप धर्माव छिन्नोदेशता के शास्त्र अपवाद माने विशेष शास्त्र सामान्य विशेष की परिभाषा है यद्यपि मीमांसा में सामान्य और विशेष अलग है और उत्सर्ग और अपवाद अलग है ऐसा कहते मीमांसा में दो अधिकरण अलग अलग हैं, सामान्य विशेष के लिए अलग अधिकरण है और उत्सर्ग अपवाद के लिए अलग अधिकरण है परन्तु यहाँ सामान्य विशेष वहा परमाहि सर्वभूतानी अग्नि सोयम पशु ऐसा इन दोनों वाक्यों को भगवत पाद ने उत्सर्ग और अपवाद शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर भी इनको क्या कहना सामान्य विशेष तो कहते हैं सामान्य दुर, दुर्बल होता है और विशेष क्या होता प्रबल होता है तो नीचे लिखे कि प्रबल और दुर्बलता में क्या अंतर है क्यूँकी पहले सामान्यतया कहेगा और सामान्य कहते कहते कहीं ना कहीं विशेष में पर्यावसान होगा सामान्य कहा फिर अंत पर कहा हुआ एक विशेष में जाकर पर्यवसान हुआ सीधे के तुम जाओ तो ये क्या हुआ इसमें झटित उपस्थिति विषय कहे और सामान्य फिर कह रहेगा विशेष पर होगा तो विलम्बोपस्थिति स्थिति है इसलिए सामान्य में विलम्बोपस्थिति होने के लिए सामान्य शास्त्र दुर्बल है और उत्सर्ग जो विशेष शास्त्र है वह विशेष उपस्थिति सीधे सीधे कराता है इसलिए शीघ्र उपस्थित वो क्या प्रबल है ऐसा इन्होने बड़ा सुंदर यहाँ लगाया कि उत्सर्ग शास्त्र में दुर्बलता क्यों है क्योंकि सामान्य द्वारा बोध करके विशेष में परिवशान कराने का और विशेष शास्त्र में प्रबलता क्यों है जो सीधे सीधे कहता है इसलिए सामान्य शास्त्र की अपेक्षा विशेष शास्त्र प्रबल होता है इसलिए विशेष विशेषास्त्र प्रबल होने से क्या बन जाएगा अपवाद बन जाएगा अपवाद बन जाए से क्या हो जाएगा अब उत्सर्ग शास्त्र को रोक देगा जैसे मान लीजिए आद गुणा सूत्र है ये सामान्य सूत्र है वृद्धि रेट विशेष सूत्र है तो इसने चार झटित कहा वो अच कहेगा फिर अच के अंदर चार आएंगे तब गुण करने प्रवृत्त होगा तब तक वृद्धि कर लेगा रुक देगा तो इसी प्रकार वह इन दोनों में अंतर का एक सामान्य पस्ती का जनक है एक विशेष माने जो भी सामान्य साथ विधान करेगा अंत में उसका विशेष में ही समर्पण होता है अतः प्रवृत्त होता है इसलिए दुर्बल है और विशेष शास्त्र छाद विशेषम उपसरपति एतावता आसुतर प्रवृत्ति होने के कारण वह प्रबल है अतः यथालु की प्रबल दुर्बल प्रबले दुर्बलो बाध्य तथे शास्त्री प्रबलेना प्रबल दुर्बल शास्त्र बाध्यते प्रबल शास्त्र के द्वारा दुर्बल शास्त्र का क्या होता है बाध हो जाता है निर्दानांत और दिए हैं जैसे एक है कि आवाहनीय जो होती ये वाक्य है और एक वाक्य अस्वस्थ पदे जो होती आवाहनी नाम का एक कुंड होता है उसमें उसमें आएगी जो आवाही जिस कुंड आवाहनी या उसका हमन करना है और एक अश्वस्य पदी जो होती इसका अश्वेध प्रकरण में जब तुरंग माने अश्व का विमोचन छोड़ा जाता है उसकी पीछे वो स्वतंत्र चलता है स्वयरम विचरंतम अश्वम माने स्वतंत्र जो अपने स्वेच्छा से विचरण करता हुआ अश्व जाता है वह कहते हैं दस मासाद ऊर्धम दस मास तक घूमता रहेगा उसके पीछे किसी ने नहीं पकड़ा रथ कार्य समानीय रथकार का मतलब हुआ जो रथ बनाता है उसके घर में ला करके बद्धा माने जब बांधा जाएगा त ई पदे सुहा के जो चारों पैर का जो जो रखाएगा उन जहाँ पैर खुर खुर्बंजा कम क्या करना है ई धरती स्वाह इत्यादि मंत्र के द्वारा चार ऋतुज उसमें हमन करते यह हुआ एक वाक्य एक आवाहनीय जो होती तो आवाहनी याग का यहाँ बाध हो जाता है यहाँ क्या करे जो उसका खुर जहाँ बना उस पशु का उसी में क्या करेगा वो बांध के विशेष शास्त्र के द्वारा सामान का क्या हो जाता है बांध देता है वही कर रहे हैं अतः विशेष शास्त्र अश्व पदाधिकरण होम विधान आवाहनी आवाहनी आधार विधायक जो होम का सामान्य शास्त्र का बाद हो जाता है संकोच हो जाता है कि तो इतद अतिरिक्त इसमें नहीं करना है उसी प्रकार अग्नि सोमी जो पशु उस पशु हिंसा जो विशेष हुआ विशेष शास्त्र हुआ सामान्य शास्त्र कौन हुआ मा हिंसात ये सामान्य शास्त्र हुआ इस सामान्य शास्त्र का यागादि ये हिंसा अतिरिक्त संकोच होगा की याग से अतिरिक्त हिंसा न कर्तव्य याग में हिंसा करने कोई दोष नहीं, नहीं।, नहीं है क्योंकि दोनों एक नहीं तो अग्नि सोम्य पशु ये वाक्य क्या हो जाएगा व्यर्थ हो जाएगा व्यर्थ होकर कहेगा सामान्य वाक्य में संकोच कराएगा कि सामान्य शास्त्र जो सामयाग जो हिंसा है यागी हिंसा ते हिंसा नहीं करना जी संकुच कर देगा अतः सामान्य शास्त्र विशेष शास्त्रम प्रबलम इसलिए सामान्य शास्त्र के अपेक्षा विशेष शास्त्र प्रबल होता है ऐसा न्याय मीमांसा में क्या सामान्य शास्त्रात विशेष शास्त्रम प्रबलम क्यों प्रबल है हम युक्ति बताया पहले वही यहाँ लेकर न च माही सियात सर्वभूता नीति सामान्य शास्त्रम विशेष शास्त्रेण अग्नि सोमीयम पशु माले इन बाध्य हो जाएगा तो फिर यही निषेध किया था निशीद उल्लंघन प्रयुक्त प्रत्यवाय लग रहा था जब अग्निस्वामी सात कह रहा पुष्प का तो क्यों प्राप्त लगेगा वही बाध्युक्तम न कहे बाध्य बाधक भाव वहाँ होता, होता है जहाँ विरोध होता है और जहाँ बाध्य बाधक भाव जहाँ अविरोध में नहीं होता बाध्य बाधक भाव कहाँ होगा विरोध में और यहाँ कह रहा है विरोध नहीं है बड़ा सुंदर लिख रहे हैं की भिन्न विषयक में बाध्य बाधक में समान विषयक होगा वहां पर प्रबल दुर्बल को बांधता है कदा सती विरोधी अन्य करिए माने प्रबलम प्रबला दुर्बल बाध्य कदा सती विरोधी निस्ति कषित विरोध हो या कोई विरोध नहीं क्यों दोनों का भिन्न विषय भिन्न भिन्न है क्या भिन्न भिन्न विषय लिख रहे हैं विरोधाद विरोधी ही बलि युर्बल बाध्यते न्याय अन्वय करिए मतलब क्या करिए कि या नहीं दुर्बल प्रबलम शास्त्र बाध्य सामान्यतया सति विरोधे बलीयसा दुर्बलम बाध्यते नस्ति विरोध अस्ति मने न हिंसा माँ भूत माँ हिंसा सरभूता इस वाक्य में अग्निशोमीय पशु इन दोनों में विरोध नहीं है कैसे विरोध नहीं है क्यों नहीं है भिन्न विषयत्व हेतु दिया दोनों के विषय भिन्न भिन्न है। जैसे मान लीजिए कहा कि लहसुन खाने से आपके संपूर्ण पेट के रोग निवृत्त हो जाएंगे तो उसका केवल तात्पर्य किसमें है रोग निवृत्ति में है और वो करोगे तो अधर्म होगा अलग चीज है ये अलग चीजें है यहाँ उसका जो काम है रोग निवृत्ति करेगा और उस धर्म निषेध किया और धर्म का दोनों का विषय अलग अलग है एक ही चीज दोनों यदि करते और फिर विरोध होता तब दिक्कत होती है। उसी प्रकार यहाँ कहने जा रहा है कि मां हिंसा सर्वभूता निषेधेन हिंसा पुरुषार्थ अनर्थ करी जो हिंसा है वह पुरुष को अनर्थ करने वाली ये कौन वाक्य कह रहा है हमारा मां हिंसा सर्वभूता ये कहेगा हिंसा पुरुषा अनर्थ करी यदि बोध्यते न तो हिंसा यागोपकारणी न हिंसा या नहीं ऐसा नहीं कह रहा है यदि वो कहता एक कहता हिंसा यागोपकारणी और एक कहता हिंसा न यागोपकारणी तब विरोध होता एक कहता जाओ और एक कहता न जाओ तब तो विरोध होता एक ने तो कहा मा हिंसा सर भूतानी ने कहा जो हिंसा है वह पुरुष को अनर्थ करने वाली है ये नहीं कहा कि यागी हिंसा नहीं करनी चाहिए तो सामा ने क्या कह दिया हिंसा पुरुषार्थ पुरुष को अनर्थ कर करिए बुद्ध देते ना हिंसा याग उपकारी न ये नहीं कहता कि हिंसा याग की उपकारिका ने ये नहीं कहा उसने क्या नहीं कहा उपकारणी नहीं ऐसा तो नहीं कहा कह देता विरोध होता एक कहता हिंसा याग की उपकारणी है और एक कहता हिंसा याग की उपकारणी नहीं है इसलिए याग की उपकारणी नहीं तो विरोध होता तो होता। एक दूसरे का बाद होता उसी प्रकार एक कहता कि की यह, यह, यह ला सुना जो उधर की रोग की निवृत्ति करने वाला है एक कहता नहीं करने वाला तब विरोध होता और दोनों का अलग अलग विषय विभाग है उसी प्रकार यहाँ पर एक ने कहा कि पुरुषा अनर्थ करी हिंसा और एक ने कहा हिंसा या गोपकारणी ऐसा तो वाक्य नहीं कहता अतः पशुमाल अभी ये वाक्य केवल कहता हिंसा यागोपकारणी हिंसा क्या है याग्ञ उपकारणी है इतना ही कहता इतना पे न तो हिंसा अनर्थ करी वो नहीं कहते हिंसा ना अनर्थ करी ऐसा नहीं कहता है अनर्थ करी हो तो हो परंतु तो याज्ञ के उपकारी का है वो कहता है वो केवल इतना कहता पुरुष को हिंसा अनर्थ करी है या कि उपकारणी नहीं ऐसा नहीं कहता परस्पर विरोध नहीं है यदि एक का एक तब विरोध होगा कह रहा है जब परस्पर विरोध नहीं है तो कैसे उत्सर्गा भाव होगा संकोच संकोचक भाव कैसे होगा वही कह रहा है हिंसा या गोपकार न तो हिंसा नानर्थ करी एवं दोनों का भिन्न विषय एक का है हिंसा या गोपकारणी और एक कहता हिंसा पुरुषार्थ पुरुषानर्थ करी एक कह रहा है जो मा कह रहा है हिंसा पुरुषा अनर्थ करी पुरुष अनर्थ करी ये क्या कह रहा है हिंसा यागोपकारणी यदि वो कहता था। था। हिंसा यागोपकारणी दूसरा भी कहता हिंसा ना अनर्थ करी तब तो विरोध आ जाता यदि वो कहता हिंसा पुरुषार्थ पुरुष अनर्थ करी और कहता हिंसा यागोपकारणी ना ये दो यदि कहता तब तो विरोध आता परन्तु अभी वाक्य क्या कह रहा है की हिंसा जो सामान्य हिंसा है वह पुरुष को अनर्थ करी है और जो अग्निस्वामी पशु वाला वो कहता हिंसा याग की उपकारणी है इतना ही कहते हैं कह दोनों दो वाक्य हम कर दें वही कह नहीं हिंसा इस निषिध ही हिंसा या अनर्थ हितुभाव ज्ञाप्य थे वह न हिंसा इस निषिध से केवल हिंसा अनर्थ के हितु को बताती है न तो अकृत्थ तुम हिंसा याग के लिए नहीं है ये नहीं बताता कृतुम यज्ञ हिंसा याग की उपकारणी ऐसा नहीं बताता है वो इतना कहता है कि हिंसा अनर्थ का हेतु है क्या बताता है मा हिंसा सरभुत अनर्थ का है ये नहीं कहता कि हिंसा याग का उपकारक नहीं ये नहीं कहता उसका व्यापार नहीं है उसी प्रकार अग्निशोमियम पशुमाल ये वाक्य क्या कहता है पशु हिंसा या कृत्युम तो उच्चते माने जो जो पशु हिंसा है वह कृतिक मान्य कृत मान याग की उपकारणी है ना अनर्थ हेतुत्वा भाव अनर्थ का हेतु नहीं इसका भाव नहीं बोध कराता है अब अनर्थ का हेतु हो तो हेतु हो हमको सुन नहीं है पर केवल इतना कहता है हिंसा यागोपकारणी ये कौन वाक्य कहता है सोमियम पशु मालित ये बाग कहता है कि हिंसा यागोपकारणी और माँ हिंसा सर्वभूतान ये क्या कहता है हिंसा अनर्थ हेतु करी जो हिंसा वो अनर्थ के हितु करी है वह याग उपकारणी नहीं ऐसा नहीं कहता है उसी प्रकार ये कहता है ए, हिंसा पुरुषा अनर्थ करी नहीं है ऐसा नहीं कहता है अनर्थ करी रहे तो रहे मतलब नहीं परंतु याग की उपकारणी कहीं हम दोनों मान लेते हैं किसी ने कहा आपने एक व्यापार माना क्या माना एक व्यापार किया कि माश केवल कहता है हिंसा पुरुषा पुरुष पुरुषा अनर्थ करी उसने कहा हिंसा या गोपकारणी कह हम और थोड़ा बढ़ के कहेंगे निषेध भी करेगा विधान भी करेगा अर्थात इतना ही हम कहें अर्थात दोनों जोड़ दीजिए तब वाक्य भेद होने लगेगा पहला सा सामान्य ने एक एक किया क्या किया एक ने कहा निंसा सर मा हिंसा भूतानी ने एक अर्थ किया क्या किया हिंसा अनर्थ का हेतु है एक अर्थ किया उसने कहा हिंसा क्या है कृत्थ है मान यागोपकार एक अर्थ किया अब हम डबल अर्थ करेंगे जब डबल अर्थ करेंगे दो अर्थ करेंगे तो दो वाक्य बनाना पड़ेगा पहला कहेगा हिंसा पुरुष अनर्थ करी फिर कहेगा हिंसा या गोपकारणी ना ये कहेगा माँ हिंसा सर्वभता ये दो वाक्य बनाया उसी प्रकार ये भी कहेगा मैंने अग्निशोमियम पशु ये कहेगा हिंसा या गोपकारिणी फिर कहेगा हिंसा क्या है पुरुषा पुरुषानर्थ करी ये भी कहेगा तो दो दो वाक्य भेद होने लगेगा वही कर तथा सती यदि दोनों अर्थ करें तथा सती माने अर्थ नर्थ हिंसा अनर्थ का हेतु है और याग का उपकारक नहीं ऐसा यदि अर्थ करोगे तो दो हो गए अर्थ अग्नि सोमीयम पशु भेद इसके भी अर्थ करोगे पशु आलम माने पशु का जो हिंसा आलमन माने हिंसा पशु हिंसा यागोपकरणी दूसरा कहेगा इदम आलम्भनम मन पशु आलम्भनम ना अनर्थ हेतु ना अर्थात अनर्थ हेतु व अनर्थ का दूसरा कहेगा अतः सामान्य शास्त्र और विशेष शास्त्र दोनों का किसी किन्स में अब विरोध आएगा जब विरोध आएगा तो एक को ऐसा हो सकता है परंतु का ऐसा कहने पर वाक्यभेद वाक्यभिद मैंने व्यापार दर्ना पड़ेगा जो श्रूयमाण अर्थ है उसकी लक्षणा करनी पड़ेगी दो अर्थ तक कहाँ तक जानी पड़ेगी दो अर्थ का निवय तथा सती भाग्य भेद प्रसंगा तथा माने अर्थ द्व स्वीकार सती क्या दो वाक्य होने लगेगा न्याय है अन्याय से एक शब्द के अनेक अर्थ एक प्रकरण में करना अनुचित है उचित नहीं है तो जो श्रूमाण अपना अपना अर्थ है एक का सूर्यमाण हिंसा पुरुषान अर्थ करी और एक का श्रीमान अर्थ हिंसा या गोपकारणी यदि दो दो अर्थ करोगे तो अनेक अर्थ हो जाएंगे और अनेक अर्थ करना दोष है क्या है न्याय अनेक अर्थ माने अन्याय से अनेक अर्थ माने अनेक अर्थ करना अन्याय माने अनुचित है इतनी न्याय न वाक्यभेद हो जाएगा मैं मान से कई ही दुष्टत्व स्थापना इसलिए वाक्यभेद होगा इसलिए दो ही व्यापार करेगा केवल कौन कौन व्यापार करेगा एक करेगा की हिंसा अनर्थ करी और दूसरा क्या कहेगा ये क्या कहेगा अतः इन दोनों का कोई विरोध नहीं मीमांसा का लोग ये विरोध करके बाद, बाद भाव बनाते थे तो ऐसा नहीं है ये वाद्य बाधक हो जाता दोष नहीं लगता ये कह रहे हैं दोनों विरोधी नहीं है जब विरोध नहीं तो क्यों वाद्य बाधक बनाएंगे यदि विरोध मानोगे तो वाक्य भी वो एक तथा, ना के ना का दोनों तथा प्रसंगात न चा कह नश्चित विरोध हो कहे दोनों व्यापार कर भी दे क्या मान लो किसी ने कहा यथा श्रुत जो अर्थ है दोनों व्यापार कर दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्यों उन दोनों में विरोध नहीं है आपने कहा अनर्थ हेतुत्व और कृत में कोई विरोध नहीं है मान यज्ञ कहा उपकार भी हो जाए और अनर्थ का हेतु हो जाए तो क्या दिक्कत है उन दोनों परस्पर विरोध नहीं कहने जा रहा है क्यों नहीं ये बताने जा रहे है नर्थ हेतुत्व कृत उपकार कृत उपकरणे समाम नातमन कृत प्रकरण में सामान्यतः कहा गया पशु ये केवल कृत्थ कहा गया अस्य अगमयती न तो अपनयती मन यह कहता कृतर्थ है ये बात कहता है अनर्थ नहीं होता इसको हटाता नहीं है ये कहना चाह रहा है अतः गमयति अस्य न तो अपनयति निषेधा भावन कृतर्थक है इसका निषेध नहीं है एता होना चाहिए और निषेधा आपातम आपने क्या कहा था हिंसा या पुरुषम प्रति अनर्थ हेतुत्व हिंसा पुरुष के प्रति क्या अनर्थ का हेतु है तीन निषेधात पुरुषम प्रति अनर्थ हेतुता विधेयस माने वहां पुरुष के प्रति वह अनर्थ हेतुता विधान कर रहा है मा हिंसा और ये क्या करना है पुरुष के लिए कृतर्थता विधान कर रहा है विधेय अंश में कोई विरोध नहीं है एकत्र कह रहा है कि अनर्थ हेतु और एकत्र कह रहा है या वो यागोपकार विरोध जब होता है एक कहता है निषेध करता तब विरोध होता ये दोनों तो फल अलग अलग कर दिया इसलिए कोई विरोध वही कहने कह रहा न चर्थ हेतुत्व कृतोपकार मध्य नास्ती कश्चन विरोध एक बड़ा सुंदर दृष्टांत या नीचे यथा आम तक्रम कोष्टे कफम हंती कह रहे हैं आम माने होता कच्चा मठा जब पेट के अंदर जाएगा तो कब को मारता है और कह रहे हैं ये कहा और कंठे चतत तत् तक क्रम कफम करोती और कंठ में क्या करता है कब करता है तो दोनों के स्थान है भिन्न भिन्न अतः वाक्य से अनिष्ट एक कहता है इष्ट साधनत्व और एक क्या कहता है अनिष्ट साधनत्व इन दोनों के विषय भेद होने से उभय और अविरोध आज से उसी प्रकार निषेधवाक्य से अनर्थ हेतुत्व विषय आया निषेधवाक्य ये अनर्थ का हेतु विषय है और पशु लभन वाक्य का क्या कृत उपकार ऐसी कोई विरोध नहीं है जैसी वहाँ पर आम तक के अलग अलग स्थान में स्थित होने से दोनों का भिन्न भिन्न एक दूसरे को बाधता नहीं है वही कहने जा रहा अब उन्होंने कहा कि ठीक है जब वैध पशु आलम्भन से अनिष्ट आलभेत इति बल अनिष्टानबंधि साधनत्व रूप विध्य कथम अक्षतम एक इन्होंने कहा लेखा का पशु लभेता लभेत में कौन लिंग है विधिलिंग विधलिंग का बड़ा शास्त्रार्थ तो होता है कि लिंग का क्या किया जाए जिसे आये तो उसमें संग्रह में मन इष्ट साधनत्व तो मात्र है की कृति साध तो भी है इष्ट साधनत्व विशिष्ट तो कृति साधत्व तो है इष्ट साधनत्व तो भी है कृति साध तो भी है अब अनिष्टानबंधिष्ट साधनत्व तो भी है कौन सा चीज है वही कहने चाह रहे हैं यदि यह इष्ट का साधन है वही कहना यदि ऐसा करोगे तो यह तीन विध्यथस्य कथम अक्षतम यदि इसमें आपने कहा माने वह तो कहता इष्ट साधनत्व और आलभेद में पशु याग तो याग को उपकारक है और अनर्थ भी कर दिया तो इष्ट साधनत्व कहाँ रहा इष्ट तो नहीं अनर्थ का साधक हो गया जबकि लिंग क्या कहता है विधानवन इष्ट साधनत्व बताता है अब क्या हो गया यदि पुरुष को अनर्थ भी हो याज्ञ का उपकार भी हो तब तो अनर्थ का साधन हो गया इष्ट आया कि अनिष्ट साधनत्व आया अनिष्ट साधनत्व भी आ गया और जबकि लिंगर्थ क्या है सबके मत में तो इष्ट साधन है किसी के यहाँ और किसी के यहाँ क्या कृति क्या? क्या क्या? साध है और किसी का है ना इष्ट साधनत्वि नैया के लोग कहते हैं, उसी पर ये कहने जा रहा है अतः सांख्य वचन भाष वही कहने जा रहा है अतः पुरुष दोषम अवक्षती कह पुरुष को दोष होगा ये कौन कहेंगे इति आचारती कौन हिंसा पुरुष से दोषम अब्क्षति आगे लेकर रहे हैं ना आदित लिखा आवक्षती क्रतोष उप माने हिंसा पुरुष को दोष भी बताएगी और क्रतु का उपकार भी करेगी इसीलिए कहने जा रहा है सांख प्रवचन भाष का नीचे थोड़ा दिया है कैसे कैसे करेगी मान दोनों काम करने जा रहा है हिंसा ने पुरुषार्थ भी किया और क्या किया उन्होंने दोनों अर्थ करके बहुत इसमें बहुत इसमें साक्षार्थ है कितने मत मत अंतर है कि पढ़ेंगे तो बहुत समझ समझ चला जाएगी बहुत मत मत अंतर है इतने कौन क्या कहता कोई कह संस्कार के द्वारा एक दिन इसको स्वतंत्र चली आगे कर लेते हैं ना छया है था आगे एक कहेंगे स्वयं वही कहने जा रहे हैं छयातिशय चलगत उपाय, उपाय।, उपाय।, उपाय। किस में क्षय में, स्वर्ग आदि जा करके। और हमने कहा आरोप कर दिया याग में क्षय और फल अतिशय जो कुछ हो रहा है नासब प्रतियोगी क्षय कहलाता है अतिशय मैने तारतम्य न्यूनाधिक का नाम अतिशय है तो छया तिशव फलगत रहेंगे याग्ञ के फल स्वर्ग में रहेंगे और हमने शास्त्रात कहा शुरू कर दिया उसके उपाय में साधन में हम लोग शास्त्रात कर रहे हैं तो इसीलिए वो कहने जा रहा यद्यपि है यद्यपि छयातिशय छय और जो अतिशय छय नाम नाश प्रतियोगी जिसका नाश उसको बोलते है और अतिशय मान्य तारतम्य तारत मन न्यूनाधिक्यम इति अतिशयाद्यपि छल गत याग फली स्वर्गी एवं वर्तमानो जो यज्ञ का फल क्या स्वर्ग उसी में क्या है उसका नाश होगा उसी में न्यूनाधिक्य होगा ना कि यज्ञ करने में जिसका जब फल उसमें होगा कहना चाह रहे हैं फिर भी आपने कहा तद उपाय यागी उसका उपाय भूत मन उपाय नास्ति तथापि उपचरितव में लाक्षणिक है क्या है उपाय स्वर्ग साधने यागे उपचरितव उपचारेण अब तत्वा क्यों तद अर्थात प्रयोगा माने किसके लिए है ये स्वर्ग हाँ स्वर्ग के लिए ताश त्या तत्सवामी ता ता प्यात कितने प्रकार से लक्षणा कहाँ होती है स्थाणुर्थाणु इंद्र इसका अर्थ क्या है इंद्रार्थ स्थानु स्थाणु इंद्रार्थ स्थानु मैंने जो वहां पर जो खम्भा यज्ञ में रहते उन्हीं का नाम इंद्र है तो कौन कौन लगा कर रखते हैं ये कराए हो गए तो किस लिए इंद्र के लिए खम्भे का नाम क्या होगा इंद्र हो गया उसी प्रकार यज्ञ किस लिए स्वर्ग आदि के लिए उसमें होने वाले जो दोष थे स्वर्ग आदि में वही किसमें मान लिए गए हाँ मन यज्ञ में साधन में वही कहने जा रहे तथा उपाय स्वर्ग साधने यागे उपचारित माने उपचारेण अभिता तो कथित उपचार क्या है बड़ा सुंदर यहाँ संबंध बना रहे हैं स्वास्त्र जनकूपो संबंधा मन स्वाश्रय कौन हुआ क्षय अतिशयुक्त हुआ स्वर्ग और उस स्वर्ग का जनक कौन है यज्ञ हमने लाक्षणिक प्रयोग करते हैं सिंह माण का उसमें कोई न कोई संबंधों का सा दृश्य उसी प्रकार यहाँ उपचार किए उस स्वर्ग में रहने वाले क्षय अतिशय का हमने आरोप किया यज्ञ में किस संबंध से तो स्वाश्रय जनकत्व संबंध से स्वम कौन हुआ छयातिशय सदाश्रय हुआ स्वर्ग उस स्वर्ग का जनक कौन है यागा तो इसलिए स्वाश्रय जनक रूप संबंध से उपाय भूत जो धर्म उसमें लाए उपाय में ला दिए अतः अभेद अथवा उपाया उपेयोर अभेद व्यक्षा वम लोग कहते हैं वृद्धि रादित जबकि आदय नाम वृद्धि उन दोनों क्या कर देते हैं? अभेद कर देते हैं अथवा उपाय कौन हुआ यज्ञ उपे कौन हुआ स्वर्ग इन दोनों में अभेद कर देंगे तब भी क्या हो जाएगा उपे में रहने वाले उपाय उपे में रहने वाले जो दोष उपाय में मान लिए जाएंगे वही कहना उपचरित छत्व स्वर्ग छ किसमें स्वर्ग आदे सत्वी सती कार्यवाद अनुमीय थे ये लिखा का ना कार्यवाद अब अनुमित तुम्हारे लिखा अनुमितम माने कि अनुमितम स्वर्ग आदि क्षयत्म अनुमितम माने स्वर्ग आदि में नास प्रतियोगी स्वर्ग होता है एक कार्य कार्यम तन्यम जो जो कार्य हो तत्त विनाशी तो स्वर्ग भी क्या है यज्ञ से जन है तो अवश्य ही विनाशी होगा जो जो हमारा क्या उत्पन्न होता है वो भी क्या होता है नष्ट होता है उसमें भी लोग लगाते हैं भाव कार्य जैसे ध्वंस है उत्पन्न तो होता है नष्ट नहीं होता इसी लोग कहते हैं यद यदि भाव जन्यम तद अनित्यम मैंने उसका नाश होगा जो जो हमारा क्या होगा भाव कार्य होता है वो अब क्या होता है नाशवान होता है सामान्य तो यद यदि कार्यम प्रतियोगी तो कहेंगे ध्वंस में ध्वंस का प्रतियोगी नहीं होता है से तो अनंत रहता न्याय की दृष्टि में इनके आ तो होता ही है अधिकरण स्वरूप है परंतु न्याय की दृष्टि तब क्या लगा देना है भाव शब्द का प्रयोग करना है स्वर्ग आदिम क्षय भावित्वेश कार्यवाद घटाधिपत क्या अनुमान करेगा स्वर्ग आदिकम क्षयित्व ये हो गया स्वर्ग आदि च्वर्गादि पक्ष हुआ क्षय में क्षयत्व साध्य हो गया भावत् सती कार्यवाद हेतु हो गया घटाधि दृष्टान्त हो गया घटादि में क्या रहता भाव है कि नहीं है भावत्व सती कार्य भी है और क्षेत्र विनाशी भी दंडा मारू फूट जाएगा उसी प्रकार हमारा भावत्व सती कार्यत्वे स्वर्ग में है तो क्या होगा क्षयत्व क्षय रहेगा इत अनुमाने स्वर्ग में क्षयत्व और गंतव्य इसीलिए स्वर्गा सत्य मन भावती सत्य सदकार क्या है भावती सती कार्यवाद इति अनुमान न इस अनुमान के द्वारा अनुमित हुआ नाश में और अब बता रहे अतिशय कैसे होता है उसके दूसरा हेतु ज्योतिषो मादया स्वर्ग मात्र से साधनम भाजपे आदयस्तु स्वराज्य अतिशय युक्त न्यूनाधिक यज्ञ में ज्योतिष टोम क्या कराता है स्वर्ग मात्र का साधन स्वराज्य काम बाजपी याग आचरित माने सो जो स्वराज्य काम हो तो क्या करें माने यहाँ पर इंद्र आदि भाव को करें। स्वराज प्राप्त करें माने स्वराज्य प्राप्त होगा तो इंद्र तक पहुँचाएगा माने स्वर्ग से बड़ा कौन है स्वर्ग का मालिक तो जो हमारा बाजपी याग करेगा वो क्या हो जाएगा स्वर्ग का मालिक बन जाएगा इंद्रयेगा तो दोनों में अंतर है ना एक ने कहा पहुँचाया स्वर्ग ऐसा था और एक ने कहा पहुँचा दी क्या कहने तो दोनों में तारतम्य है ना न्यूनाधिक यही कहने जा रहा है ज्योतिष मादया स्वर्ग मात्र से साधन ज्योतिषो आदि जो केवल ज्योतिषो स्वर्ग का साधक है माने स्वर्ग मात्र मान देवभाव अवाप्ति द्वारा माने देवता को पराग पहले जब देव भाव बनेगा उसके बाद स्वर्ग का अमृत कर्ण करायेगा परा करके वो स्वर्ग तक पहुँचाएगा तीन काम करेगा जब स्वर्ग जाओगे तो उसके अनुसार शरीर भी तो मिलेगा तब तो जब स्वर्ग में रहोगे तो देवता बनना पड़ेगा देवता बनने बाद क्या होगा मार रहोगे अमृत का पान करना पड़ेगा बड़ा सुंदर लिखते हैं और वहाँ पर अफसराओं के साथ बिहार करना पड़ेगा जो जो आगे सामग्री है वो करनी पड़ेगी ये कौन कराएगा कि ज्योतिषो में याद और स्वराज क्या करेगा स्वर्ग स्वर्गाधिपत्य रूप इंद्र भाव से साधनम भाजपा दया इति अस्थि माने यह क्या करेगा देवता भाव का इंद्र तक पहुंचाएगा अब केवल देवता तक इसलिए न्यूनाधिक दोनों में है इसलिए स्वर्ग यज्ञ से भी हमको शास्व सुख की कामना माने शास्वत दुख की निवृत्ति की कामना नहीं करनी चाहिए वही करोतिष्टो मादय स्वर्ग मात्र से साधन पे आदयस्तु स्वराज इति अतिशय युक्तम परम संपद उत्कर्षो ही दम पुरुषम सा, दुखम करो ती इतना सुंदर कहने जा रहा है ठीक युक्त है तो वहाँ तो लिखा है दुखेन हो समय अब तो लिखा गया है दे दे दे संभिन्नम तो ना कैसी है वही सुंदर लिख रहे हैं अस्तु युक्त रहेगा तो कथम दुख समे मन दुख मिश्रित सुख का जनक याग कैसे होगा उस पर ये सुंदर लिख रहे हैं परम संपद उत्कर्षो ही, हीन संपदम पुरुषम दुखम करोति ही एक न्याय लगाने जा रहे हैं इसका नीचे बड़ा सुंदर अर्थ लिख रहे है की यह जो आदमी क्या न तो अन्य दी ऐश्वरा उपलभ्य मानम नीन ऐश्वर्य शालीनम जनम दुखम करोती पीड़य लोक में देखिए जो परम उत्कर्ष वाला जो व्यक्ति होता है और दूसरे के लिए दुख का तो कारण होता ही नहीं पैदा करता था आप यदि महंत बन गए हम लोगों के साथ पढ़ रहे हैं अब बन गए महंत तो स्वामी जी कहेंगे हम तो पढ़े हुए हैं कोठरी में कहा हुए है? वही वही, वही परम उसकर्थ क्या होता है हीन पुरुष की संपदान पुरुष को क्या करता है? हीन संपदम पुरुष मान कम संपत्ति वाले पुरुष का दुख का कारण बन जाता है तो कौन वाला दुख का कारण इंद्र पद को प्राप्त हुआ अन्य देवताओं के लिए थोड़ा दुख का कारण बन जाएगा बन जाएगा नहीं बन जाएगा कि सुंदर ने यह लिखा है परम संपद उत्कर्षो ही हीन संपद पुरुषम दुखम आकर संपद उत्कर्ष क्या करता है हीन संपद पुरुष को दुखम आकुति यानी जो उसका अर्थ के अन्य दी मन अन्य दी ऐश्वर्याधिकम उपलब्ध मानम न्यून ऐश्वर्य शालीनम जनम दुखम करोती पीड़यती अतः अतिशायुक्त दुख युक्त होना भी क्या है दुख, दुख कर दुख है लोग नहीं बड़ी सुंदर कहते हैं किसको दुख है देवता हमसे सुखी है तो लोग कहते हैं देवता भी सुखी नहीं इंद्र के पीछा दुखी है इंद्र कहता भगवान कब हमको हटा देंगे नहीं लोग गुना तो वही सुखी चालू करता है सब तो दुखी रहता केवल सुखी कौन है जो अपने में रमण कर रहा वही सबसे बड़ा सुख इंद्र को भी सुख नहीं है दो व्यक्ति को सुख है तीन को कहा गया कौन कौन एक एकदम राजा मतलब पहले सामान्य सामान्यतः जो सबसे बड़ा राजा है वो सुखी है या सबसे एकदम शिशु है वह सुखी है और कौन है या तो महाराजा है तो बाद में कहा कि उसको भी दुख है थोड़ा तो कोई आक्रमण न कर दे बालक को तो अज्ञान के कारण सुख है कारण सुख है ज्ञान कारण विवेक पूर्वक सुखी है तो कौन सुखी है जो आत्मबोध है इनके अनुसार जिसको दुखत्रय का आत्यांतिक निवृत्ति हो चुकी है वही व्यक्ति क्या है सुखी है सुखी है। और उसी को हम लोग कहते हैं सबसे दुखी है पागल हो गया कहा सब संसार छोड़ के पगलाया है जंगल के किनारे बैठा है यही आजकल कहते का कि नहीं कहते हैं इनके कुछ नहीं लोग इनकी जिंदगी सुख नहीं बनाता बदलता गंगा जी किनारे बैठे आजकल की, आज की भाषा में साधु महात्मा कोई नया लड़का रहता है उसको लोग कहते हैं बुद्धि बिगड़ गई है गंगा की जय सुख भोगनी की जिंदगी गंगा किनारे बैठा है आकर क्या है वो बोलते कि नहीं बोलते है तब क्या वो कहता है ये सब पागल है मैं सुखी हूँ ये सब क्या है बाकी सब पागल वो सोचता गंगा जी किनारे वाला कि देखिए सब दुखी है सारे काम में लगे भगवान कोई भजन नहीं करता वो इनको दुखी समझता है हम लोग सोचते हैं ये गंगा किनारे वाला दुखी है बहुत विलक्षण है अतः परम तो परम संपद उत्साह ही हीन संपदम पुरुषम दुखम करोति वही कहने जा रहे हैं एतावता अतः जो स्वर्ग आदि वो छया दुख से मिला भी है इसलिए तद आदि जो हैं वो आतंतिक सुख की जनक नहीं हो सकती एतावता सिद्धम अनुसर्ग कर्म कलाप से उपाय सामने बराबर हो गए अब उन्होंने जो कहा था अमृतम पामी इससे क्या होगा आपने पहले पर जब पूर्व पक्ष बड़ा सुंदर किया कि अब हम लोगों ने अमृत पान कर लिया कौन लोग कहे इंद्र, जी तो कहे अपाम सोमम अमृता भूम जिस काल हम लोगों ने सोम याग में पान किया था इसीलिए लो हम लोग अमृत अमर हो गए हैं। अब तो मरेंगे नहीं कह नहीं, नहीं, नहीं, नहीं ये अमृतत्व का मामला दूसरा है ये मरना तुमको ही पड़ेगा अमृतत्व का तात्पर्य चित काल बहुत दिन तक वहाँ रहना अमृतत्व का तात्पर्य क्या है बहुत, बहुत स्थायी काल तक रहना यही क्या हो सका है। वही का वही कहना कह अपमृत इत अमृतत्विधानम कठिन चिस्था चिरस्थे मानव उपलक्ष्य उपलक्षेति। चिर मान चिरकाल तक स्थित योग्य है इतने मात्र का उपलक्षेति माने बोधयती वही कहना जा रहा है तो इन्होंने कहा एक सुंदर दड़ा लोग नीचे देर है नाकश पृष्ठे सुकृति न भूतवान तर विसंति जो स्वर्ग का सुख भोंकर वो भी क्या होते हैं अंत में हीन लोक में आते छीणे पूर्ते मर्त लोके ये सब तो आया कि नहीं आया इस पर उन्हें कहा कहीं का अलग अलग इसमें कई मत हैं ये उपनिषद के भाषक भगवत पाद जी ने कई जगह इसका दृष्टान्त लिया है आभूत संपलवम स्थानम अमृतत्व ही भाष्य ऐसा भगवत शंकराचार्य जी अपने भाष्य में उद्धत करते हैं अन्य बहुत आचार्य उद्धत करते हैं इन्होंने लिखा कहा इसमें कई मत दे रहे हैं आयम अयम कश्चन का और आगे पूरा श्लोक ये है त्रैलोक से स्थिति कालोपा पुनर्मार मुच्यते इतना ज्यादा पंक्ति मिलती है सब जगह पर आभूत संपलबम स्थानम अमृतत्व ही भाष्यते यह पंक्ति अत्यंत प्रसिद्ध है इस सब लोग इसको भूलते हैं मने अब यह जो समग्र जो इस लोक है ये कह रहा है विष्णु पुराण का है अपूर्वत्र देवयान जनादि जनादीलोकम गता अमृतत्व भजन्ते तीद ऐसा अमृत आकांक्षायाम तो कहा आभूत संपलवम उन्होंने कहा कि देव मार्ग से मरने वाले लोग कहाँ जाते हैं अमृत को प्राप्त होते हैं तो किसी ने कैसे अमृत का प्राप्त होते हैं, तो विष्णु पुराण में कहा कि आभूत संप्लव स्थानम अमृतत्व ही भाषते मन ब्रह्म लोक निवासी नाम गौणम अमृतत्व वक्तव्यम तरी स्वर्गी कथा जो ब्रह्म लोक में जा रहे हैं उनका जब अमृतत्व तो गौण है जब तक प्रलय तभी तक रहेंगे तो स्वर्ग में जाने वाले कौन कथा है जो ब्रह्म लोक वालों की स्थिति है उन्होंने कहा क्या कहा वही देव ने कहता मार्ग वही इतना अमृतत्व ही भासते। उसी पर उन्होंने कहा नीचे लेकर इस लोक आभूत संपलव ब्रह्म पर्यंत स्थान मान ब्रह्म का जो स्थान तब पर्यतम तदेव अमृतत्व उपचारियती उपचार बीजम आहा त्रैलोकम अप आ पुनर्मृत्यु रह मारे पुनर तो मृत्यु पुनर्मार मान मर करके जीना जी करके मरना ये कह रहे हैं कि आ अनर्मार अर्थ किया पुनर्मृत्यु रहिता मृत्यु रहित हो जाता है क्रम मुक्ति स्थान क्यूँकी वो जाएगा ब्रह्मलोक में फिर ब्रह्म लोक में एक जीव आदमी रहेगा तपस्या करेगा आगे चला जाएगा इसलिए केवल उसे अमृतत्व तो कर दिया वही त्रिलोकस्त स्थिति कालोपायम अपन मार उचित त्रैलोक की स्थिति का जो समय जब तक, तक त्रिलोक रहता तब तक वो मरता नहीं था पर केवल जब तक तीनों लोग रहेंगे तो पुनः मृत को प्राप्त नहीं होगा इतना ही क्या है वहाँ अमृतत्व यही अमृतत्व शब्द का अर्थ है व्याख्याम रत्न गर्व भट्टा और यीधर स्वामी जी ने यही व्याख्या की कि वहाँ तक कब तक अप्रे वहाँ जब तक संसार का प्रलय नहीं होगा तब तक पुनः अमृत को नहीं प्राप्त होता यही उसका अर्थ है ये तो लोगों ने कहा किसी का वाक्य है ये कहते कोई श्रुति वाक्य है ऐसा भी लेकर है आगे यदा अमृत प्लबम आभूत ही भासते भास्यते इति भाष्य श्रुति ने क्या कहा निंदा की श्रुति ने कि वाह जो अत्यंत दुख की जो निवृत्ति है माने जो सुख है दुख का विरोधी सुख अंत में कहा था न कर्मणा प्रजा माने संतान कर्म माने जो हम लोग करते हैं उपासना अथवा दौड़ धूप जो करिए कर्म हो गए प्रजा होती संतान ना कर्मणा न प्रजया पैसा से खरीद लीजिए कह ना धने न दान मात्र केवल एक ही अंत में त्यागे प्रजा का भी त्याग करिए कर्म का भी त्याग करिए धन का भी त्याग करिए इसलिए कहाँ चलिए सन्यास मार्ग में चलिए सन्यास मार्ग में चलने से कर्म का भी त्याग हो गया धन का भी त्याग हो गया असंतान का भी परित्याग हो गया क्योंकि वो कहता है जब हाथ उठाकर कहता है अभयम सर्वभूते सबको अभय दे करके चल देता है किसी से कोई लेना देना अब नहीं रह जाता वही कहने जैसे लिए त्यागी आचार्या अमृतत्व आनसु प्राप्त बनता मन अमृतत्व को प्राप्त हुए त्याग के द्वारा ये तो अर्थ हुआ अथवा आन सुमने प्राप्व कर दीजिए क्यूँकी वेद लकार आगे पीछे भी हो जाता है अतः परेण नकम निहतम गुहायाम विभ्राजते यद्यतोस ये, ये श्रुति कहती है कर्म के स्रोत स्वात कर्म के द्वारा उसकी प्राप्ति नहीं होती कर्म फल अमृतत्व तो नहीं मिल सकता ना ही किसके द्वारा प्रजा पुत्र से भी द्वारा नहीं मिल सकता धन नैवन मानुषेन दो प्रकार का वित्त तो इससे भी नहीं मिल सकता एक ही मुख्या विवेकिन त्यागन त्याग साधे त्याग का मतलब त्याग के साथ जो विवेक विज्ञान इनके यहाँ अमृत प्रापु प्राप्त किए स्वयं मनुष्य लोक पुत्रेन जे्यो नान्यन कर्मण ऐसा परेण नाकम नाकम नाम नाप के परम उत्कृष्ट भिन्नम ना सब क्या सबसे उत्कृष्ट उस स्कृत का नाम क्या है नाकम मन परम उत्कृष्टम भिन्नम स्वर्गात भिन्नम इत्य माने स्वर्ग से वो भिन्न परे नाकम मन उत्कृष्टम किसके पीछे पर से उत्कृष्ट किसके पीछा उत्कृष्ट स्वर्गात उत्कृष्टम न तो ब्रह्म लोकवत दूरम दूर नहीं है फिर भी सन्निहितम लिख जाए निहितम मने स्वर्ग से भिन्न है कहीं बहुत दूर है, है। निहितम समीपे अस्ति वो निहित मन समीपे अस्ति कहाँ पर गुहायाम बुद्धौ निहतम के नूपेण बता रहा है ब्रह्मेण स्थित विभाजते भ्रज्रदीपत एक बी लगा दिया है माने विशिष्टम भ्रजते स्वयं प्रकाश रूप है विभाजते माने प्रकाशित हो रहा है स्वयं प्रकाश रूपेण दे है एक जिसको कथम प्राप्यम उसकी कैसी प्राप्ति होगी बुद्धिस्त है अतिशय सुलभ होने पर भी सर्व कथन्न प्राप्य जब अत्यंत समीप में है तदूरे तदंतिके वह दूर भी है और समीप में भी जन्म सतैर अप्राप्त दूरे और ब्रह्म ज्ञाने प्राप्त वा समीपे माना अज्ञानी नाम जन्म सतई कूट जन्म सतर प्राप्त भगवत कहते हैं इस आवाज दूर का मतलब है कि जो अज्ञानी नाम कोटि जन्म सतर अप्राप्त तत्वाद दूर है अज्ञानी नाम आत्मस्वरूप तत्वाद समीच आत्मा कहीं दूर नहीं है जैसे यहीं पर सोना गढ़ा है हजारों वर्ष बीत गए है समीप में अज्ञान के कारण दूर है और जो भूगर्भ विद्या जानता वो आज हाथ ठोका हम लोग चले गए हम लोग बैठे कहीं घूमने चले उखाड़ खोड़ के चल देगा भूगर्भ विद्या वाले उसे पता चल जाता है कहाँ पर भूगर्भ विद्या से सोना कहाँ पर चांदी क्या पता चल जाता है इस विद्या से इसे विद्या की पढ़ाई क्या होती है हर अत्यंत कौन लोग प्राप्त करते हैं तो कह यतयो बिसंती मन यतया विसंति माने यतया यनशीला सन्यासीन स्वरूप भूतम तत्व विसंति मन आत्मना साक्षात्कार कुरंती मन विवेकिना स्वरूप विवेकी के लिए स्वरूप सन्नीहित है अभिवेकी के लिए अत्यंत दूर है तथा कर्मणा लिखा न बहुत लंबा है भी क्या हम्म करम... अरे बहुत है